विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान यह शरीर परमाणुओं से बना है जिन्हें हम भौतिक पदार्थ कहते हैं और वह जड़ और अचेतन है उसी प्रकार जिसे वेदांति सूक्ष्म शरीर कहते हैं वह भी जड़ और अचेतन है उनके मतानुसार यह सूक्ष्म शरीर जड़ तो है परंतु पारदर्शी है और अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बना है इतने सूक्ष्म की वे किसी भी अनुवीक्षण यंत्र से नहीं दिख सकते उसका कार्य क्या है वह सूक्ष्म शक्तियों का आधार है जैसा कि यह स्थल शरीर शक्तियों का आधार है जिन्हें हम विचार कहते हैं यह विचार शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती रहती है अतः पहले तो यह शरीर है जो स्थूल जल पदार्थ है और स्थूल शक्तिमय है जल पदार्थ के बिना शक्ति नहीं रह सकती उसके रहने के लिए जड़ पदार्थ चाहिए ही इसीलिए स्थूलतर इस शक्तियां शरीर में काम करती हैं और वे ही शक्तियाँ हैं जो शक्ति स्थूल रूप में काम कर रही है वही सूक्ष्म करती हैं और तब विचार में परिणत हो जाती है इनमें कोई भेद नहीं है केवल इतना ही है कि एक उसी वस्तु का स्थूल और दूसरा सूक्ष्म रूप है इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कोई पार्थक्य नहीं है सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है केवल इतना ही कि वह अत्यंत सूक्ष्म जल वस्तु है जैसे यह स्थूल शरीर स्थूल शक्तियों के कार्य का साधन है ठीक उसी तरह शक्तियों के कार्य का साधन यह शरीर है अब प्रश्न यह है कि यह सब शक्तियाँ कहाँ से आती हैं वेदांत दर्शन के अनुसार प्रकृति में दो सत्ताए है एक आकाश कहलाती है वह पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म है और दूसरी प्राण कहलाती है वह शक्ति है जो कुछ भी हम देखते हैं अनुभव करते हैं या सुनते हैं जैसे वायु पृथ्वी या और भी जो कुछ वे सब के सब भौतिक पदार्थ हैं इसी आकाश से उत्पन्न हुए हैं यह आकाश प्राण की क्रिया से परिवर्तित होकर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर या स्थूल से स्थूलतर बनता रहता है आकाश के समान प्राण भी सर्वव्यापी है और सभी वस्तुओं में औतप्रोत है आकाश मानव जल के सदृश है और सृष्टि के अन्य सब वस्तुएं उसी जल से बने हुए हिमखंडों के समान जल में तैर रही है वह शक्ति है जो इस आकाश को इन सभी विभिन्न रूपों में परिवर्तित करती है स्थूल शरीर आकाश से बना हुआ उपकरण है जिसके द्वारा प्राण स्थूल रूपों में जैसे पेशियों के संचालन चलने बैठने बोलने आदि में प्रकट होता है सूक्ष्म शरीर भी आकाश से अत्यंत सूक्ष्म आकाश से बना है जिसके द्वारा वही प्राण विचार रूपी तो या या जीव अर्थात यथार्थ मनुष्य है जैसे नख कई बार काटे जा सकते हैं और तो भी वे हमारे शरीर के भाग में से भाग है अलग नहीं ठीक इसी प्रकार का संबंध स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का है ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य के एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर भी शरीर तो एक ही है पर जो अंश अधिक समय तक टिकता है वह सूक्ष्म शरीर है और जो शीघ्र नष्ट हो जाता है वह स्थूल है जैसे मैं इस नख को अनेकों बार काट सकता हूँ ठीक उसी तरह मैं लाखों बार इस स्थूल शरीर का पाप कर सकता हूँ और सूक्ष्म शरीर बना ही रहेगा द्वैतवादियों के मतानुसार या जीव या यथार्थ मनुष्य अत्यंत सुख लघु है